श्री रामकृष्ण लीला प्रसंग भैरवी ब्राह्मणी का आगमन मथुर बाबू की सांसारिक उन्नति तथा देव सेवा की व्यवस्था रानी के छोटे दामाद श्री मथुर मोहन विश्वास संपत्ति आदि के देखभाल में उनके पूर्ण सहायक थे काली मंदिर की प्रतिष्ठा के समय से मंदिर के देवोत्तर संपत्ति के आय व्यय आदि का हिसाब समझ कर रानी के इच्छानुसार वे सारी बातों की व्यवस्था कर रहे थे इसलिए रानी के निधन के पश्चात भी पहले की तरह वे ही देव सेवा संबंधी सभी कार्यों का संचालन करते रहे श्री रामकृष्ण देव के पुनीत प्रभाव से मथुरा मोहन के हृदय में देवभक्ति का विशेष संचार होने के कारण रानी के दिवंगत होने से भी दक्षिणेश्वर की मातृ सेवा में कोई कमी नहीं पहुँची श्री रामकृष्ण देव के साथ मथुर बाबू के अपूर्व संबंध की बात इससे पूर्व कई स्थलों पर कही जा चुकी है अतः यहाँ पर उसकी पुनरुक्ति अनावश्यक है इतना ही कहना पर्याप्त होगा कि श्री रामकृष्ण देव के जीवन में दीर्घ व्यापी तंत्रोक्त साधन समूह अनुष्ठित होने से पूर्व ही रानी रासमढ़ी का स्वर्गवास तथा काली मंदिर संबंधी समस्त विषयों में मथुरा मोहन का एकाधिपत्य होने के कारण भक्तिमान मथुर बाबू को इस संबंध में उन्हें सहायता प्रदान करने का विशेष अवसर प्राप्त हुआ था ऐसा प्रतीत होता है कि मथुर बाबू की यह आधिपत्य प्राप्ति मानो श्री रामकृष्ण देव को सहायता प्रदान करने के निमित्त ही हुई थी क्योंकि यह देखने में आता है कि तभी से श्री राम कृष्ण देव में देव बुद्धि स्थापित स्थापन कर उनकी सेवा करना ही उनका सर्वप्रधान कार्य बन चुका था दीर्घकाल तक समान रूप से किसी व्यक्ति में विश्वास स्थापित कर उच्च भाव के सहारे जीवन व्यतीत करना केवल ईश्वर कृपा से ही संभव है अतः रानी की अतुल संपत्ति का एकाधिकार प्राप्त करने के पश्चात विपथगामी न होकर श्री देव के प्रति मथुरा मोहन का दिनों दिन अधिक विश्वास उत्पन्न होना तथा सतत वर्ष तक उनकी सेवा में अपने को समान रूप से नियुक्त रखना निसंदेह उनके परम सौभाग्य का दूतक है ईश्वर साधक के अतिरिक्त और कोई भी व्यक्ति श्री देव की दिव्य दिव्योन्माद अवस्था की असाधारण तीव्रता तो किंचित मात्र भी अनुभव नहीं कर पाए थे साधारण लोग उन्हें विकृत मस्तिष्क समझा करते थे क्योंकि उन लोगों की दृष्टि में वे सर्व प्रकार के पार्थिव भोग सुख को त्याग कर किसी अगोचर अनिर्दिष्ट भाव में विभोर हो कभी हरि, कभी राम तथा कभी कभी काली काली कहते हुए दिन व्यतीत कर रहे थे इतना ही नहीं अपितु रानी रासमढ़ी तथा मथुर बाबू की कृपा प्राप्त कर कितने ही लोग धनी बन गए थे किंतु सौभाग्यवश श्री राम कृष्ण देव उनकी सुदृष्टि प्राप्त कर लेने के उपरांत भी अपनी सांसारिक उन्नति कुछ भी नहीं कर सके इसलिए वे लोग उन्हें हिताहित ज्ञान रहित पागल के अतिरिक्त और क्या समझते फिर भी लोगों की यह धारणा थी कि सांसारिक समस्त विषयों में अकर्मण्य होने पर भी उस उन्मत्त व्यक्ति के उज्ज्वल नेत्रों में अदृष्ट पूर्व चाल चलन में मधुर कंठ स्वर में सुललित वाक विन्यास तथा तीक्ष्ण बुद्धि में ऐसा कोई आकर्षण विद्यमान है जिससे वे लोग जिन धनी मानी पंडित व्यक्तियों के सम्मुख जाने में संकोच का अनुभव करते श्री रामकृष्ण देव निसंकोच उनके समक्ष उपस्थित होते हैं और अविलंब उनके प्रिय बन जाते हैं निम्न श्रेणी के लिए निम्न श्रेणी के लोग तथा काली मंदिर के कर्मचारी वर्ग यद्यपि ऐसा सोचते थे किंतु मथुरा बाबू की धारणा इससे भिन्न थी मथुरा मोहन कहते थे श्री जगदम्बा की कृपा से ही श्री रामकृष्ण देव की उन्मत्त जैसी स्थिति हुई है रानी राजमणि के निधन के बाद शीघ्र ही श्री रामकृष्ण देव के जीवन में उस वर्ष एक विशेष घटना घटी थी दक्षिणेश्वर काली मंदिर के पश्चिम की ओर गंगा तटवर्ती विशाल पुश्ते के ऊपर एक सुंदर पुष्प वाटिका थी जिसमें अनेक प्रकार के वृक्ष लता फूल पौधे आदि थे इनकी मधुर सुगंध से चारों दिशाएं सुरभित रहती थी श्री जगदम्बा का पूजन कार्य न करते हुए भी श्री रामकृष्ण देव उस समय प्रतिदिन वहां से पुष्प चयन करते तथा स्वयं माला बनाकर अपने हाथों से श्री जगदम्बा को सजाया करते थे उस बगीचे के मध्य में गंगाजी से मंदिर में जाने की चांदनी ऊपर से ढका हुआ पक्का मंडप विस्तृत सीढ़ियाँ एवं उत्तर की ओर पुश्ते के अंतिम भाग में महिलाओं के नहाने का एक पक्का घाट तथा नौबत खाना अभी भी विद्यमान है पक्के घाट पर बकुल का एक विशाल वृक्ष होने के कारण लोग उसे बकुल तालाब घाट कहते थे श्री रामकृष्ण देव एक दिन प्रातःकाल जब पुष्प चयन कर रहे थे तब एक नाव बकुलतला घाट पर आई तथा गेरुआ वस्त्र पहनी हुई बिखरे लंबे केस युक्त भैरवी वेशधारिणी एक सुंदर रमड़ी नाव से उतरकर दक्षिणेश्वर के घाट की चांदनी की ओर आई प्रौढ़ होने पर भी सौंदर्य उनके शरीर पर झलक रहा था हमने श्री रामकृष्ण देव से सुना है कि भैरवी की आयु उस समय लगभग चालीस वर्ष की थी निकट आत्मियों को देख लोग जिस प्रकार विशेष आकर्षण का अनुभव करते हैं भैरवी को देखकर उनको ठीक वैसा ही हुआ था तथा अपने निवास स्थान पर लौटकर उन्होंने अपने भांजे हृदय को चांदनी से उन्हें बुला लाने के लिए कहा उनका यह आदेश पाकर संकुचित मन से हृदय ने कहा वह रमणी अपरिचित है बुलाने में भला वह क्यों आने लगी उत्तर में श्री रामकृष्ण देव ने कहा मेरा नाम बताते ही वह चली आएगी। कहता था कि एक के के साथ वार्तालाप करने निमित्त का इस प्रकार विशेष आग्रह वह आश्चर्यचकित हो गया क्योंकि इससे पूर्व उनको ऐसा करते हुए उसने कभी नहीं देखा था पागल मामाजी के आदेश की उपेक्षा करना संभव नहीं है यह जानकर हृदय ने चांदनी में पहुँच कर देखा कि भैरवी ठीक उसी जगह पर बैठी हुई है उसने उन्हें संबोधित कर कहा कि उसके ईश्वर भक्त मामा जी उनके दर्शन प्रार्थी हैं यह सुनकर बिना कोई प्रश्न किए भैरवी उसके साथ चलने के लिए उठ खड़ी हुई यह देखकर वह और भी अधिक विस्मित हो गया